संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व उपवास और ब्रह्मचर्य आदि के लक्षण तथा प्रतिग्रह के दोष बताने के लिए राजा विशादर भी और सप्तर्षियों की कथा युधिष्ठि ने पूछा पितामह यदि व्रतधारी धारी विप्र किसी ब्राह्मण की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसके घर श्राद्ध का अन्न भोजन कर ले तो इसे आप कैसा मानते हैं अपने व्रत का लोप करना उचित है या ब्राह्मण की प्रार्थना ठुकराना जिसम जी ने कहा युष्ठिर जो वेदोक्त व्रत का पालन नहीं करते वे ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति के लिए अपने सामान्य नियम का त्याग करके श्राद्ध में भोजन कर सकते हैं किंतु जो वैदिक व्रत का पालन कर रहे हो, वे यदि किसी के अनुरोध से श्राद्ध का अन्न ग्रहण करते हैं तो उन्हें अपना व्रत भंग करने के दोष का भागी होना पड़ता है युधिष्ठिर ने पूछा पितामह साधारण लोग जो उपवास को ही तप कहा करते हैं उसके संबंध में आपकी क्या धारणा है मैं यह जानना चाहता हूं कि वास्तव में उपवास ही तप है या उसका और कोई स्वरूप है भीष्ण ने कहा युधिष्ठिर जो लोग पंद्रह दिन या एक महीने तक उपवास करके उसे तपस्या मानते हैं वे व्यर्थ ही अपने शरीर को कटरे देते हैं वास्तव में केवल उपवास करने वाले न तपस्वी है न धर्म त्याग का संपादन ही सबसे उत्तम तपस्या है ब्राह्मण को सदा उपवासी व्रत ब्रह्मचारी मुनि और वेदों का स्वाध्याय होना चाहिए धर्म पालन की इच्छा से ही उसको स्त्री आदि कुटुंब का संग्रह करना चाहिए विषय भोग के लिए नहीं ब्राह्मण को उचित है कि वह सदा जागृत रहे मांस कभी न खाए पवित्र भाव से वेद का पाठ करे सदा सत्य भाषण करे और इंद्रियों को संयम में रखे उसको सदा विगसासी और प्रिय होना चाहिए ने पूछा पितामह, ब्राह्मण सदा उपवासी ब्रह्मचारी विगसासी और अतिथि प्रिय कैसे हो सकता है विष्णु जी ने कहा बेटा जो मनुष्य केवल प्रातः काल और सायं में ही भोजन करता है बीच में कुछ नहीं खाता उसे सदा उपवासी समझना चाहिए जो केवल ऋतुकाल में धन पत्नी के साथ सहवास करता है वह ब्रह्मचारी ही माना जाता है। सदा दान देने वाला पुरुष सत्यवादी ही समझने योग्य है। जो दिन में नहीं सोता वह सदा जागृत रहने वाला कहलाता है जो सदा माता पिता स्त्री बालक आदि कुटुंब के सभी प्राणी भृत्य भरण पोषण के योग्य कहलाते हैं जो सदा भत्यो और अतिथियों के भोजन कर लेने के बाद ही स्वयं भोजन करता है वह केवल अमृत भक्षण करने वाला अमृतशाई है जब तक ब्राह्मण न भोजन कर ले तब तक जो अन्न ग्रहण नहीं करता वह मनुष्य अपने उस व्रत के द्वारा स्वर्गलोक पर विजय पाता है जो देवताओं पितरों और आश्रितों को भोजन कराने के बाद बचे हुए अन्न को ही स्वयं भोजन करता है उसे विघसासी कहते हैं इन मनुष्यों को ब्रह्मधाम में अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है युधिष्ठिर ने पूछा पितामह मनुष्य ब्राह्मणों को नाना प्रकार की वस्तुएं दान देते हैं किंतु दाता और दान लेने वाले में क्या विशेषता होती है भिष्म जी ने कहा युधिष्ठिर ब्राह्मण सज्जन पुरुष से भी दान लेते हैं और दुर्जन से भी किंतु गुणवान सज्जन पुरुष से दान लेने पर उन्हें कम दोष लगता है और गुनहीन दुर्जन से दान लेने पर वे अगध नरक में डूब जाते हैं इस विषय में राजा ब्रिशा, ब्रिशा, और के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है एक समय की बात है कश्यप अत्रि वशिष्ठ भरद्वाज गौतम विश्वामित्र जमदग्नि और पतिव्रता देवी अनुंधति ये सब लोग समाधि के द्वारा सनातन ब्रह्म लोक को प्राप्त करने की इच्छा थे तपस्या करते हुए इस पृथ्वी पर विचर रहे थे इन सब की सेवा करने वाली एक दासी थी जिसका नाम था गंडा वह पशु नामक एक शूद्र के साथ ब्याह गई थी पशु सुख भी इन्ही महर्षियों के साथ रहकर सबकी सेवा किया करता था एक बार पृथ्वी पर बहुत काल तक वर्षा नहीं हुई संसार में घोर अकाल पड़ गया सभी लोग भूखों मरने लगे इसी समय सिवी के पुत्र राजा विसाधर भी घूमते फिरते उसी मार्ग से आ निकले जहां एक सप्तरसी मौजूद थे उन्हें अन्य के लिए कष्ट पाते देख राजा ने कहा तपोधनों, यदि आप लोग दान लेना स्वीकार करें तो वह आपको भूख के कष्ट से बचा सकता है इससे आप लोगों का यह दुर्बल शरीर हृष्ट हो जाएगा तथा प्रतिग्रह स्वीकार कीजिए और मेरे पास जितना धन है उसमें से इच्छा इच्छानुसार मांगिए मुझे ब्राह्मण बहुत ही प्रिय हैं आप लोगों के मांगने पर मैं प्रत्येक को एक एक हजार खच्चरिया धारी बोझ ठोने वाले सफ़ेद रंग के मोटे ताजे दस हजार बैल सफ़ेद रोए वाले नई ब्याई हुई इष्टपुष्ट एवं सीसी साधी उतने ही गवें अच्छे अच्छे गाँव धान रस जव रत्न तथा तो और भी अनेकों दुर्लभ वस्तुए प्रदान कर सकता हूँ अतः बताइए आपके शरीर की पुष्टि के लिए मैं क्या करूस्वियों ने कहा महाराज राजा का दिया हुआ जान ऊपर से मधु के समान मीठा पड़ता है, किंतु तो परिणाम में वह विष के समान हो जाता है इस बात को जानते हुए भी आप क्यों हम लोगों को प्रलोभन में डाल रहे हैं ब्राह्मणों का शरीर देवताओं का निवास स्थान है उसमें सभी देवता विद्यमान रहते हैं यदि ब्राह्मण तपस्या से शुद्ध एवं संतुष्ट रहता है तो वह संपूर्ण देवताओं को प्रसन्न करता है ब्राह्मण दिन भर में जितना तप संग्रह करता है उसको राजा का प्रतिग्रह वन को दख्त करने वाले दावानल की भांति एक क्षण में नष्ट कर डालता है इसलिए दान के साथ ही आप कुशल रहे जिन्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता हो अथवा जो इसके लिए आपसे याचना करें उन्हीं लोगों को दान दीजिए यह वे दूसरे मार्ग से आहार की खोज करते हुए वन वन में में चले गए। तदनंतर राजा की प्रेरणा से उनके मंत्री आए और उन्होंने गुलर के फल तोड़कर उन्हें देने का विचार किया मंत्रियों ने उन फलों के भीतर सोने के टुकड़े भर दिए थे और सबको भित्तों के हवाले किया भित उन फलों को देने के लिए ऋषियों के पास दौड़े गए किंतु महर्षि अत्री ने उन सब फलों को वजनदार देखकर कहा यह गूलर हमारे लेने योग्य नहीं है हमारी बुद्धि मंद नहीं हुई है हम सो नहीं रहे हैं जागते हैं हमें मालूम है कि इसके भीतर सुवर्ण भरा हुआ है यदि आप हमें हम इन्हें स्वीकार कर लेते हैं यदि आज हम इन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो परलोक में इसका कटु परिणाम भोगना पड़ेगा जो इस लोक और परलोक में भी सुख पाना चाहते हैं उन्हें प्रतिग्रह से बचे रहना चाहिए वशिष्ठ बोले एक निष्क स्वर्ण मुद्रा का दान लेने से हजार निष्कों के दान लेने का दोष लगता है ऐसी दशा में जो बहुत से निष्क ग्रहण करता है उसको तो घोर पापमय गति में गिरना पड़ता है कश्यप तो ने कहा इस पृथ्वी पर जितने धान जौ सुवर्ण पशु और स्त्रियाँ हैं वे सब किसी एक पर उसको मिल जाए तो भी उसे संतोष ना होगा यह सोचकर विद्वान पुरुष अपने मन की तृष्णा को शांत करे भरद्वाज बोले मनुष्य की इच्छा सदा बढ़ती ही रहती है उसकी कोई सीमा नहीं है गौतम ने कहा संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो मनुष्य की आशा का पेट भर सके पुरुष की आशा समुद्र के समान है वह कभी मरती ही नहीं विश्वामित्र ने कहा किसी वस्तु की कामना करने वाले मनुष्य की एक इच्छा जब पूरी होती है तो दूसरी नई उत्पन्न हो जाती है इस प्रकार तृष्णा तीर की तरह मनुष्य के मन पर चोट करती ही रहती है जमदग्नि ने कहा प्रतिग्रह लेने से ही ब्राह्मण अपनी तपस्या को सुरक्षित रख सकता है तपस्या ही ब्राह्मण का धन है जो लौकिक धन के लिए लोभ करता है उसका तप रूपी धन नष्ट हो जाता है अरुंधति बोली संसार में एक पक्ष के लोगों की राय है धर्म के लिए धन का संग्रह करना चाहिए किंतु तो मेरे राय में धन संग्रह की अपेक्षा तपस्या का संग्रह ही श्रेष्ठ है गंडा ने कहा मेरे ये मालिक लोग अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी जब इस भयंकर प्रतिग्रह के भय से इतना डरते हैं तो मेरी क्या विशात है मुझे तो दुर्बल प्राणियों की भांति इससे बहुत बड़ा भय लग रहा है पशु शख्स ने कहा धर्म का पालन करने पर जिस धन की प्राप्ति होती है उससे बढ़कर कोई धन नहीं है उस धन को ब्राह्मण ही जानते हैं अतः मैं भी उसी धर्म में धन की प्राप्ति का उपाय सीखने के लिए विद्वान ब्राह्मणों की सेवा में लगा हूँ ऋषियों ने कहा जिसकी प्रजा ये कपटयुक्त फल देने के लिए ले आई है तथा जो इस प्रकार फल के ब्याज से हमें स्वर्ण दान कर रहा है उस राजा का उसके दान के साथ ही भला हो भीष्जी कहते हैं जुधिठिर यह कहकर उन युक्त फलों का परित्याग करके वे समस्त व्रतधारी महर्षि वहां से अन्यत्र चले गए। तब मंत्रियों ने सब के पास जाकर कहा महाराज उन फलों को देखते ही ऋषियों को यह संदेह हुआ कि हमारे साथ छल किया जा रहा है इसीलिए वे फलों का परित्याग करके दूसरे मार्ग से चले गए हैं सेवकों के ऐसा कहने पर राजा वृषादर्भ को बड़ा कोप हुआ और वे उनसे अपने अपमान का बदला लेने का विचार करके राजधानी को लौट गए वहां जाकर अत्यंत कठोर नियमों का पालन करते हुए वे आह्वनीय अग्नि में आभिचारिक मंत्र पढ़कर एक एक आहुति डालने लगे आहुति समाप्त होने पर उस अग्नि से एक भयंकर कृत्या प्रकट हुई राजा विश्वदर्भ ने उसका नाम यादुधानी रखा काल रात्रि के समान विकराल रूप धारण करने वाली वह वा कर उपस्थित हुई और बोली महाराज मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? राजा ने कहा तुम यहां से वन में जाओ और वहां अरुंधति सहित सातों ऋषियों का उनकी दासी का और उस दासी के पति का भी नाम पूछकर उसका तात्पर्य अपने मन में धारण करो इस प्रकार उन सबके नामों का अर्थ समझ कर, उन्हें डालो उसके बाद जहाँ इच्छा हो चली जाना राजा की पाकर ने कर उसे स्वीकार किया और जहां वे महर्षि विचरा करते थे उस वन में चली गई वहा रात्रि आदि महर्षि वहां अत्रि आदि महर्षि फल मूल का आहार करते हुए घूम रहे थे उन सबके निश्चय और कार्य एक से थे और वे उस वन में विचरते हुए फल मूलों का संग्रह कर रहे थे घूमते फिरते किसी समय उन्हें एक सुंदर तालाब दिखाई पड़ा जिसका जल पड़ा बड़ा ही पवित्र और स्वच्छ था उसके चारों किनारों पर सघन वृक्षों की पंक्ति शोभा पा रही थी पोखरे के भीतर सुंदर कमल खिले हुए थे और अनेकों प्रकार के पक्षी उसके जल का सेवन करते थे उसमें प्रवेश करने के लिए एक ही दरवाजा था उसके घाट और सीढ़ियां बहुत सुंदर बनी थी तथा वहाँ काई और कीचड़ का नाम भी नहीं था राजा बृसादर्भी की भेजी हुई भयानक आकार वाली यातुधानी उस तालाब की रक्षा कर रही थी तालाब देखकर वे महर्षि मिड़ाल लेने के लिए पशु सख के साथ वहाँ आए और सरोवर के तट पर उस विकराल राक्षसी को खड़ी देख बोले तुम कौन हो और किस लिए यहाँ अकेली खड़ी हो यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है इस सरोवर के तट पर रहकर तुम कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहती हो या तो धानी ने कहा तपस्वियों मैं जो कोई भी हूं तुम्हें मेरा परिचय पूछने की आवश्यकता नहीं है तुम इतना ही जान लो कि मैं इस तालाब की रखवाली करने वाली हूं ऋषियों ने कहा भद्रे हम सब लोग भूख से व्याकुल हो रहे हैं हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है अतः यदि तुम आज्ञा दो तो हम सब मिलकर इस तालाब से कुछ मिड़ाल उखाड़ लें या तो धानी बोली ऋषियों एक शर्त पर तुम इस तालाब से इच्छा अनुसार मिड़ाल ले सकते हो एक एक आदमी आकर अपना नाम बताओ और कमल की नाल ले लो देर करने की आवश्यकता नहीं है भीष्म जी कहते हैं उसकी बात सुनकर महर्षि अत्री यह समझ गए कि यह राक्षसी कृत्या है और हम सब ऋषियों का वर्त करने की इच्छा से यहाँ आई हुई है तथा फिर भूख से व्याकुल होने के कारण उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया कल्याणी काम आदि शत्रुओं से त्राण करने वाले को रात्रि कहते हैं और अत मृत्यु से बचाने वाला अत्रि कहलाता है इस प्रकार मैं ही अरात्रि होने के कारण अत्रि हूं जब तक जीव को एकमात्र परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक की अवस्था रात्रि कहलाती है उस अज्ञानावस्था से रहित होने के कारण भी मैं रात्रि एवं अत्रि कहता हूँ संपूर्ण प्राणियों के लिए अज्ञात होने के के कारण जो रात्रि समान है उस परमात्म में मैं सदा जागृत रहता हूँ अतः मेरे लिए रात्रि के समान है इस व्युत्पत्ति के अनुसार ही मैं रात्रि और अत्रि अर्थात ज्ञानी नाम धारण करता हूँ यही मेरे नाम का तात्पर्य समझो यात्रुधानी बोली तेजस्वी महर्षि आपने जिस प्रकार अपने नाम का तात्पर्य बताया है उसका मेरी समझ में आना कठिन है अच्छा अब आप तालाब में उतरिए वशिष्ठ ने कहा मेरा नाम वशिष्ठ है सबसे श्रेष्ठ होने के कारण लोग मुझे वरिष्ठ भी कहते हैं मैं गृहस्थ आश्रम में वास करता हूँ अतः वशिष्ठता अर्थात ऐश्वर्य संपत्ति और वास के कारण तुम मुझे वशिष्ठ समझो याद धानी बोली मुने आपने जो अपने नाम की व्याख्या की है उसके तो अक्षरों का भी उच्चारण करना कठिन है मैं इस नाम को नहीं याद रख सकती आप जाइए तालाब में प्रवेश कीजिए कश्यप ने कहा याद धानी कस्य नाम है शरीर का जो उसका पालन करता है उसे कश्यप कहते हैं मैं प्रत्येक कुल अर्थात शरीर में अंतर्यामी रूप से प्रवेश करके उसकी रक्षा करता हूँ इसलिए कश्यप हूँ कु अर्थात पृथ्वी पर वम यानी वर्षा करने वाला सूर्य भी मेरा ही स्वरूप है इसलिए मुझे कुवम भी कहते हैं मेरे देह का रंग काश के फूल की भांति उज्ज्वल है अतः मैं से नाम से भी प्रसिद्ध हूँ यही मेरा नाम है इसे तुम धारण करो या तो धानी बोली महर से आपके नाम का तात्पर्य समझना मेरे लिए बहुत कठिन है आप भी कमलों से भरी हुई बाउड़ी में जाइए भरद्वाज बोले कल्याणी जो मेरे पुत्र और शिष्य नाम नहीं है उनका भी मैं पालन करता हूं तथा देवता ब्राह्मण अपनी धर्म प्रति तथा द्वाज अर्थात वर्ण संकर मनुष्यों का भी भरण पोषण करता हूं इसलिए भरद्वाज नाम से प्रसिद्ध हूँ यात्री बोली मुनिभर आपके नामाक्षर का उच्चारण करने में भी मुझे क्लेश जान पड़ता है इसलिए मैं इसे धारण नहीं कर सकती जाइए आप भी इस सरोवर में उतरिए गौतम ने कहा कृत्य मैंने इंद्रिय संयम के द्वारा गो अर्थात पृथ्वी और स्वर्ग का भी दमन किया है इसलिए गौतम नाम धारण करता हूँ मैं धूम रहित अग्नि के समान तेजसे हूँ सब में समान दृष्टि रखने के कारण तुम्हारे या और किसी के द्वारा मेरा दमन नहीं हो सकता मेरे शरीर की कांति अर्थात गो अंधकार को दूर भगाने वाली अर्थात है अतः तुम मुझे गौतम समझो यात्रुधानी बोली महामुने आपके नाम की व्याख्या भी मैं नहीं समझ सकती जाइए पोखरे में प्रवेश कीजिए विश्वामित्र ने कहा यात्रुधानी विश्वेदेव मेरे मित्र हैं तथा मैं गौ और संपूर्ण विश्व का मित्र हूँ इसलिए संसार में विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हूँ यात्रुधानी बोली महर्षे आपके नाम की व्याख्या का भी मुझसे उच्चारण होना कठिन है मैं इसे नहीं याद रख सकती आप तालाब में जाइए जमदग्नि ने कहा कल्याणी मैं जमत अर्थात देवताओं के आह्वनी अग्नि से उत्पन्न हुआ हूँ इसलिए तुम मुझे जमदग्नि नाम से विख्यात समझो यातुधानी बोली मुने आपने जिस प्रकार अपने नाम का तात्पर्य बताया है उसको समझना मेरे लिए बहुत कठिन है अब आप सरोवर में प्रवेश कीजिए अरुंधति ने कहा या मैं अरु अर्थात पर्वत पृथ्वी और दुलोक को अपनी शक्ति से धारण करती हूँ अपने स्वामी से कभी दूर नहीं रहती और उसके मन के अनुसार चलती हूँ इसीलिए मेरा नाम अरुंधति है यात्रुधानी बोली देवी आपने जो अपने नाम की व्याख्या की है उसके एक अक्षर का भी उच्चारण मेरे लिए कठिन है अतः इसे भी मैं नहीं याद रख सकती आप तालाब में प्रवेश कीजिए गंडा ने कहा यात्रुधानी गंडी धातु से गंडी शब्द की सिद्धि होती है यह मुख के एक देश कपोल का वाचक है मेरा कपोल गंड ऊंचा है इसलिए लोग मुझे गंडा कहते हैं यातुधानी बोली तुम्हारे नाम की व्याख्या की उच्चारण करना मेरे लिए कठिन है अतः इसको याद रखना असंभव है जाओ तुम ही बावड़ी में उतरो पशु ने कहा आग से पैदा हुए कृत्य मैं पशुओं को प्रसन्न रखता हूँ और उसका प्रिय सखा हूँ इस गुण के अनुसार मेरा नाम पशु है यात्री तो बोली तुमने जो अपने नाम की व्याख्या की है उसके अक्षरों का उच्चारण करना भी मेरे लिए है, तो इसको याद नहीं रख सकती अब तुम भी पोखरे में जाओ इन ऋषियों के साथ सुना शख नामधारी एक संयासी भी था उसने अपना परिचय इस प्रकार दिया यात्री तो इन ऋषियों ने जिस प्रकार अपना नाम बताया है उस तरह मैं नहीं बता सकता तुम मेरा नाम सुन सख सख धर्म के मित्रभूत मुनियों का मित्र समझो या धानी बोली विप्रवर आपने संदिग्ध वाणी में अपना नाम बताया है अतः अब फिर स्पष्ट रूप से अपने नाम की व्याख्या कीजिए सुनह सख ने कहा मैंने एक बार अपना नाम बता दिया फिर भी तुमने उसे ध्यान से नहीं सुना है इसलिए लो मेरे इस त्रिदंड की मार खाकर अभी भस्म हो जाओ उस सन्यासी ने ब्रह्म के समान अपने से ऐसा जमाया कि राक्षसी का पृथ्वी पर रख दिया और स्वयं भी वही घास पर बैठ गया तदनंतर वे सभी महर्षि इच्छानुसार फूल और मिड़ाल लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ तालाब से बाहर निकले और बहुत परिश्रम करके उन्होंने मिड़ालों के अलग अलग बोझेट बांधे इसके बाद उन्हें किनारे पर ही रखकर वे बावड़ी के जल से तर्पण करने लगे थोड़ी देर बाद जब पानी से बाहर आए तो उन्होंने अपने रखे हुए मिड़ाल नहीं दिखाई पड़े तब सभी एक स्वर से बोल रखे अरे हम सब लोग भूख से व्याकुल थे और अब आहार ग्रहण करना चाहते थे ऐसे समय में किस निर्दयी ने आकर हमारे मिड़ाल चुरा लिए अब कुछ भी पता न चला तो सबने अपनी सफाई देने के लिए सफल खाने का निश्चय किया उस समय सबके सब, सब भूख से बिकल और अत्यंत थके माने थे अतः उन्होंने खाना आरंभ कर दिया। सबसे पहले अत्रि जिसने इस सफलों की चोरी की हो उसे गाय को लात मारने सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब करने और अन्याय के समय अध्ययन करने का पाप लगे वशिष्ठ बोले जिसने मृणाल चुराए हो उसे निशिध समय में वेद पढ़ने कुत्ते लेकर शिकार खेलने सन्यासी होकर मनमाना बर्ताव करते शरणागत को मारने अपनी कन्या बेचकर जीविका चलाने तथा किसान के धन छीन लेने का पाप लगे कश्यप ने कहा जिसने मृणालों की चोरी की हो उसको सब जगह सब तरह की बातें कहने दूसरों के धरोहर हड़प लेने झूठी गवाही देने अपात्र को दान देने और दिन में स्त्री समागम करने का दोष लगे भरद्वाज बोले जिसने मृाल चुराए हो उस निर्दयी को स्त्री बंधु और गौ के साथ अधर्म करने ब्राह्मण को विवाद में परास्त करने उपाध्याय अर्थात गुरु को नीचे बैठाकर उनसे ऋग्वेद और जजुर्वेद का अध्ययन करने और घास फूस की आग में आहुति डालने का पाप लगे जमदग्नि बोले जिसने मृालों का अपहरण किया है उसे पानी में मल त्याग गौ की हत्या गौ के साथ द्रोह बिना ऋतुकाल के मैथुन और सबके साथ द्वेष करने स्त्री की कमाई पर जीविका चलाने भाई बंधुओं से द्वेष रखने सबसे बैर बांधने और एक दूसरे के घर अतिथि होने का दोष लगे गौतम ने कहा जिसने मणालों की चोरी की हो वह वेदों का वेदों को पढ़कर उन्हें भूल जाने तीनों अग्नियों का परित्याग करने और सोम रथ बेचने के पाप का भागी हो तथा तो एक ही कूप वाले गांव में निवास करने वाले और शुद्र की पत्नी से संसर्ग रखने वाले ब्राह्मण को जो लोक मिलता है वही उसे भी मिले विश्वामित्र ने कहा जो इस मृालों को चुरा ले गया हो उसे वही पाप लगे जो पुत्र के जीते जी उसके माता पिता आदि पोष्य वर्ग का दूसरों के द्वारा पालन होने पर लगता है उसका कहीं ठिकाना न लगे उसके घर बहुत से पुत्र हों वह अपवित्र वेद को मिथ्या मानने वाला धन का घमंड करने वाला किसान दूसरों से डाह रखने वाला वर्षा काल में प्रदेश की यात्रा करने वाला वेतन लेकर काम करने वाला राजा का पुरोहित और यज्ञ के अनधिकारी से यज्ञ कराने वाला होवे अरुंधति बोली जिसने मृणालों की चोरी की हो वह स्त्री सदा अपनी सास को अपमानित करने स्वामी का दिल दुखाने अकेले स्वादिष्ट भोजन करने घर में रहकर बंधु बांधवों का अनादर करने शाम को सत्तू खाने अपनी जोनी अलंकृत करने और ब्राह्मणी होकर क्षत्रिय स्वभाव वाले वीर पुत्र की जननी होने के पाप की भागिनी हो गंडा बोली जिस स्त्री ने मृाल की चोरी की हो उसे झूठ बोलने बंधुओं के साथ विरोध करने कन्या बेचने रसोई बनाकर अकेले भोजन करने और ब्रभचारिणी होने का पाप लगे पशु सख बोला जिसने मृालों की चोरी की हो वह दासी के गर्भ से जन्म ले संतानहीन और दरिद्र रहे तथा उसे देवताओं को नमस्कार न करने का दोष लगे सुना शख ने कहा जिसने इन मृणालों को चुराया हो वह यजुर्वेद के ज्ञाता ऋत्विज अथवा सामवेद के ज्ञाता ब्रह्मचारी को कन्यादान देने का फल प्राप्त करे और अथर्वेद का अध्ययन समाप्त करके विधिवत स्नान करने के पुण्य का भागी हो सन्यासी के योग कहने पर सप्तषियों ने कहा सुनासक तुमने जो शपथ की है वह तो ब्राह्मणों को अभीष्ट ही है अतः तो जान पड़ता है हमारे मृणालों की चोरी तुमने की है सुनासक ने कहा मुनिवरों आपका कहना ठीक है वास्तव में मृणालों की चोरी मैंने ही की है जब आप लोग तर्पण कर रहे थे उसी समय आपकी दृष्टि बचा कर, मैंने इन्हें अन्यत्र रख कर छिपा दिया था देखिए आपके मृाल ये हैं मैंने आप लोगों की परीक्षा के लिए ही ऐसा किया था आप मुझे सन्यासी नहीं इंद्र समझो आप लोगों की दक्षा करने के उद्देश्य से ही मैं यहाँ आया था राजा विशादर्भ की भेजे हुए अत्यंत क्रूर कर्म करने वाली जातधानी कृत्या आप लोगों का वध करने की इच्छा से यहाँ आई थी अग्नि से इसका आविर्भाव हुआ था वह पापनी बड़ी दुष्ट स्वभाव वाली थी वह आपको अवश्य डालती इसी से यहाँ उपस्थित होकर मैंने इस राक्षसी का वध कर डाला है तपोधनो आप लोगों ने लोभ का परित्याग करने के कारण अक्षय लोगों पर अधिकार प्राप्त किया है वे लोग समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं अब आप यहां से उठकर वहीं चलिए भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर। इंद्र की बात सुनकर महर्षियों को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने तथास्थ कहकर देवराज की आज्ञा स्वीकार की और सबके सब उनके सास स्वर्ग को चले गए इस प्रकार उन महात्माओं ने अत्यंत भूखे होने पर भी लोभ नहीं किया इसी से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई अतः मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक अवस्था में लोभ का परित्याग करे यही सबसे बड़ा धर्म है